संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व भीष्म जी का देवता ऋषि पर्वत और नदी आदि के नाम बतलाकर कर उनके स्मरण से धर्म की प्राप्ति बतलाना तथा भिष्म जी की आज्ञा से युधिष्ठिर का परिवार सहित अर्सीनापुर में जाना युधिष्ठिर ने पूछा पितामह मनुष्य के कल्याण का उपाय क्या है क्या करने से वह सुखी होता है किस कर्म के अनुष्ठान से उसका पाप दूर होता है और कौन सा कर्म नष्ट करने वाला है ने कहा बेटा, यदि तीनों संध्याओं के समय देव वंश और ऋषि वंश का पाठ किया जाए, तो दिन रात इंद्रियों के द्वारा जानकर या अनजान में जो जो पाप करता है उन सब से छुटकारा पा जाता है तथा वह सदा पवित्र रहता है देवर्षि वंश का कीर्तन करने वाला पुरुष कभी अंधा और बहरा न होकर कल्याण का भागी होता होता होता। है। और और नरक में नहीं में नहीं नहीं नहीं नहीं पड़ता, योनियों जन्म लेता, कभी दुख से भयभीत मृत्यु के समय नहीं होता। देवता और ऋषि आदि के वंश की नामावली इस प्रकार है सर्वभूत नमस्कृत देवा सुरगुरु स्वयं भगवान ब्रह्मा जी उनकी पत्नी सती सावित्री देवी देवों के उत्पत्ति स्थान जगत कर्ता भगवान नारायण तीन नेत्रों वाले उमापति महादेव देव देवसेनापति विशाख अग्नि, वायु, चंद्रमा, सूर्य, अग्निपति इंद्र यमराज उनकी पत्नी धूमोरणा अपनी पत्नी गौरी के साथ वरुण ऋषि सहित कुबेर सौम्य स्वभाव वाली सुरभि गौ महर्षि विश्रवा संकल्प सागर गंगा आदि नदियां मरुद्ध तपस्थ मालखिल ऋषि श्रीकृष्ण पर्वत विश्वावसु आहा चित्रसेन देवदूत आय देव उर्वशी मेनका रंभा मिश्र अलंबुषा विश्वाची घृताची पंचचूडा चूड़ा और त्रिलोत्तमा आदि दिव्य अफसराय बारह आदित्य आठ वसु ग्यारह रुद्र अश्वनी कुमार पितर, धर्म शास्त्र ज्ञान तपस्या दीक्षा व्यवसाय नंदन कश्यप शुक्र बृहस्पति मंगल बुद्ध राहुश्चर नक्षत्र ऋतु मास पक्ष संवत्सर विभिन्नता के पुत्र गरुण समुद्र कद्रु के पुत्र सर्प गण विपाशा चंद्रभागा सरस्वती सिंधु देविका प्रभास पुष्कर गंगा महानदी वेणा कावेरी नर्मदा कलमपुना विशल्या कर अंबवाहिनी सरयू गांडकी महानद गोडभद्र महानदोभद्रताम्रा अरुणा वेत्रवती अरणा गौतमी गोदावरी वेण्या कृष्णवेणा अद्रिजा दिशदती चक्षु मंदाकिनी प्रयाग नयमिषारण्य विश्वेश्वर का स्थान काशी रोवर स्वच्छ सलील से युक्त पुण्य उत्तम समुद्र, तपस्या, दान, जंबु मार्ग, वितस्ता, सेमृति वेदवती मालवा अश्ववती, पवित्र भूभाग गंगाद्वार हरिद्वार ऋषिकुल्या समुद्रकामी पवित्र नदियावतीवती चर्म, कौशिकी यमुना धीमरथी बाहुदा महेंद्रवाड़ी त्रि, त्रिद, त्रिदिवा नीलिका नंदा अपर तीर्थभूत महान महान गया अलगुतीर्थ देवताओं से युक्त धर्मारण्य पवित्र देव नदी तीनों लोकों में विख्यात पवित्र एवं पापनाशक ब्रह्म निर्मित सरोवर अर्थात पुष्कर तीर्थ दिव्य औषधियों से युक्त हिमवान पर्वत नाना प्रकार के धातुओं तीर्थों और औषधियों से सुशोभित विंध्य मेरु महेंद्र मलय चांदी की खानों में युक्त श्वेत गिरी शिंगवान मंदर नीलिष दरदुर चित्रकूट अजनाभ गंधमादन सोमगिरी तथा अन्यन्या पर्वत दिशा विदिशा भूमि वृक्ष विश्व आकाश नक्षत्र और ग्रहगण ये सदा हमारी रक्षा करें तथा जिनके नाम लिए गए हैं और जिनके नहीं लिए गए हैं वे संपूर्ण देवता हम लोगों की रक्षा करते हैं जो मनुष्य उपरयुक्त देवता आदि का कीर्तन स्तमन और अभिनंदन करता है वह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है देवताओं की स्तुति और अभिनंदन करने वाला पुरुष सब प्रकार के संकीर्ण पापों से छूट जाता है देवताओं के अनंतर समस्त पापों से मुक्त करने वाले तपह सिद्ध के नाम बतलाता हूं यवक्रीतवान भ्रगु और सर्वगुण संपन्न बरही ये पूर्व दिशा में रहते हैं उल्मुचु प्रमुचु मुमुचु स्वस्थ्रेय मित्रा वरुण के पुत्र महाप्रतापी अगस्त्य और परम प्रसिद्ध ऋषिश्रेष्ठ दीर्णायु तथा ऊर्ध ये दक्षिण दिशा में निवास करते हैं अब पश्चिम दिशा में रहने वाले ऋषियों के नाम सुनो अपने सहोदर भाइयों सहित कुशंगु शक्तिशाली परिव्याध दीर्घतमा गौतम काश्यप एकत द्वित त्रित महर्षि दुर्भाषा और सारस्वत इसी प्रकार अत्रि वशिष्ठ, शक्ति पराशन व्यास विश्वामित्र भारद्वाज जमदग्नि परशुराम उद्दालक पुत्र श्वेत कोहल विपुल देवल देवशर्मा धौम्य हस्तिकाश्यप लोमस नाचिकेत लोमहर्षन उग्रश्रवा और भ्रुगनंदन च्यवन ये उत्तर दिशा में निवास करते हैं यह देवता और ऋषियों का मुख्य समुदाय अपने नाम का कीर्तन करने पर मनुष्यों को सब पापों से मुक्त करता है अब राजस्वों के नाम सुनो राजा नृग यजाति नहुष यदु शक्तिशाली पुरुधुमर दिलीप प्रतापी सगर कृषास्व यौनाश्व चित्राश्व सत्यवान दुष्यंत महायशस्वी चक्रवर्ती राजा भरत पवन जनक दृष्टरथ नरश्रेष्ठ रघु दशरथ राक्षसहंता वीरवर राम शशबिंदु भगीरथ हरिश्चंद्र मरुत दृढ़रथ महोदय अलर्क ऐल अर्थात करंधम, दक्ष पूर्वा कर महायशस्वी रैवत सत्य पराक्रमी बानधाता राजर्षि मुचकुंद गंगाजी से सेवित राजा जन्नू आदि राजा वेननंदन पृथु सबका प्रिय करने वाले मित्र भानु तथा दस्यु राजर्षि राजर्षिश्रेष्ठ श्वेत प्रसिद्ध राजा निमि अष्टक आयु राजर्षि छुप राजा कक्षेयु प्रतर्दन दिवोदास कौसलरे सुदास राजर्षि नल प्रजापति मनु प्रसद्र हविद्रृष्द्रतीप शांतनु अज प्राचीन बर् महाक्वाकु राजा अनरण्य जानजंग राजा श्री कक्षसेन तथा जिनका अनेकों बार वर्णन हुआ है, सब राजा स्मरण करने योग्य हैं, जो, है। जो मनुष्य प्रतिदिन सवेरे उठकर स्नान आदि से प्रातः काल और साय काल में इन नामों का पाठ करता है वह धर्म के फल का भागी होता है जनमेजा ने पूछा मुनिवार मेरे पूर्व पितामह राजा युधिष्ठिर ने माणसैया पर पड़े हुए कौरव धुरंधर विषम जी के मुंह से जब धर्म संबंधी शास्त्री भाते और दान की विधि सुन ली सब शंकाओं का समाधान प्राप्त कर लिया और धर्म तथा अर्थ के विषय में उठने वाले संपूर्ण संशयों को मिटा डाला उस समय फिर कौन सा कार्य किया यह बताने की कृपा कीजिए ऐसम पायजी ने कहा राजन धर्मराज राज्य युधिष्ठिर को इस प्रकार उपदेश देकर जब पितामा भीष्मुप हो गए उस समय सारा राजमंडल कुछ देर तक स्तब्ध होकर चित्र लिखित हो गया तदनंतर सत्यवती नंदन महर्षि व्यास जी ने थोड़ी देर ध्यान करके गंगानंदन भीष्म से कहा नरश्रेष्ठ अब राजा युधिष्ठिर शांत हो चुके हैं इनके शोक और संदेह निवृत्त हो गए हैं और ये अपने भाइयों अनुगामी राजाओं तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ आपके समीप बैठे हुए हैं अब आप इन्हें अस्तनापुर जाने की आज्ञा दीजिए भगवान व्यास की इस प्रकार कहने पर शांतनु शांत मंत्रियों से राजा को जयाती की भांति श्रद्धा और दम गुण से संपन्न होकर क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए देवताओं का पूजन और पितरों का तर्पण करो बहुत सान खर्च करके पर्याप्त दक्षिणा देकर नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करते रहो ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा अब तुम्हें अपनी मानसिक चिंता त्याग देनी चाहिए ताद प्रजा को प्रसन्न रखना मंत्री सेनापति आदि प्रकृतियों को सांत्वना देते रहना और सुहृदों का यथोचित सम्मान करना जैसे मंदिर के आसपास के फले हुए वृक्ष पर बहुत से पक्षी आकर बसते बसेरा करते हैं उसी प्रकार तुम्हारे मित्र और हितैषी तुम्हारे आश्रय में रहकर जीवन निर्वाह करें बेटा जब सूर्य नारायण दक्षिणायन से निवृत्त होकर उत्तरायण पर आ जाए उस समय फिर हमारे पास आना यह सुनकर कुंती नंदन जोधिष्ठ्य ने बहुत अच्छा कहकर पितामह की आज्ञा स्वीकार की और उन्हें प्रणाम करके परिवार सहित अस्नापुर की ओर चले उनके आगे आगे राजा धित्राट पतिव्रता गांधारी देवी थी और साथ में ऋषिगण सभी भाई भगवान श्री कृष्ण नगर और प्रांत के लोग तथा विद्ध वृद्ध मंत्री चल रहे थे इन सबके साथ धर्मझाज ने अस्तिनापुर में प्रवेश किया